शंकरचार्यं केशवंदष्य कृत मंदे भगवंत ईश्वरोंने के मूर्ति आय विवेक विदेश चूड़ावणे दो नंबर के श्लोक तक कुछ विचार हुआ था जिसमें महावाक्य के ऊपर विचार चल रहा था महावाक्य का अर्थ कैसा समझना ये अशी तीन से बोलता है मैंने तुम वही हो ऐसा बोलता है तुम ये शरीर आदि नहीं हो तुम परमात्मा हो ऐसा कहता है वाक्य किन्तु तो घटाए कैसे तो उसको ऐसा घटाना करके कहा था तत्व पदाभ्याम अवधीय मानयोर ब्रह्मत्मो शोधित शब्द और तुम शब्द दो शब्द है उसमें तत्व तत्माने वह तम माने तुम ऐसा ये दो पदों के द्वारा ये इसका वाच्यार्थ होता है तत्शब्द का अर्थ होता है ईश्वर और त्व शब्द का अर्थ होता है जीव बाच्यर्थ न ऐसा होता है वहां ऐक्य होना संभव न इसलिए कहते हैं तत्व पदाभ्याम अवधीय जो कथित है दोनों कौन ब्रह्मत्मनो शोधित अयोर यदि परमात्मा और जीवात्मा के जो शोधित स्वरूप है लक्षार्थ में जो शोधित स्वरूप होगा वो इस प्रकार है कैसा श्रुतिया तयोस्तस्तमशी समय एक तो प्रतिपाद्य प्रतिपाद्यते होगा श्रुति के द्वारा श्रुति तत्त्वमशी ऐसा जो श्रुति है उसके द्वारा तयो माने जीवात्मा परमात्मा जो जीवात्मा और परमात्मा दो है जो बाच्यार्थ में भेद है उन दोनों का तत्वमसी तो सम्यक एक प्रतिपाद्यते मुहु तत्वमसी तो वाक्य के द्वारा तुम वही हो ऐसा बोलती है तो में स्तृति लक्ष्या सम्यक एक प्रतिपाद्य प्रतिपाद्यते सम्यक प्रकार से एकत्व का ही प्रतिपादन होता है माने जीव और परमात्मा में भेद नहीं होता बाच्यर्थ मैंने कहा लक्ष्यार्थ में ऐसा ऐक्यम तयोर लक्षित न वाच्योर एक बाच्यार्थ में कभी ऐक्य होना संभव नहीं है तो शक्तिवृत्ति से जब अर्थ लेते हैं वहां पर जीव और ईश्वर का ऐक्य होना संभव नहीं है क्यों जीव माने छोटा सा भाषता है ईश्वर माने बड़ा भाषता है वो सर्वज्ञ या अल्पज्ञ दोनों की एकता संभव नहीं बाच्य अर्थ में उपाधि विशिष्ट काल में ऐक्य संभव नहीं है ऐक्यम तयोर लक्षितयोर नवाच्ययोर ऐक्य जो कहा तयो माने जीव ब्रम्हणो लक्षित यो लक्षणावृत्ति से लेना है ऐक्य यहाँ त्वम शब्द का अर्थ होता है शुद्ध चेतन माने उपाधि को हटाने के बाद जो बचता है वो लेना है वहां भी तट का अर्थ भी माया को छोड़कर के लेना है तब उस दोनों में ऐक्य बताया ऐसा समझ रहा निगत अन्य विरुद्ध धर्मो हाँ। एक दूसरे विरुद्ध धर्मी होते हैं एक सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है ये दोनों का एक क्यों होना वैसे संभव नहीं है जिस अवस्था में अभी हैं, में है वाच्यार्थ में क्यों होना संभव नहीं कई कितना विरोध है कहा खद्यो तभावराज अभृत्योहम्बुराशु परमाणु मृगो ऐसा जैसे जुगनों और सूर्य में जितना भेद होता है उतने जीव और ब्रह्म में भेद दिखाई देता है ईश्वर जीव ईश्वर में उतना ही भेद वो बहुत बड़ा बहुत छोटा बाच्यार्थ में और राजवृत्त्य जैसे राजा और एक सेवक जितना अंतर दिखता है वैसे जीव और ईश्वर में इतना अंतर है बाच्य ऐक्य संभव नहीं है कुछ कुआं और जल जलनिधि समुद्र दोनों के बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है उसके समान यहाँ भी वाजता है जीव ईश्वर बाच्यार्थ में ऐसा वाजता तो इसमें तो जैसे परमाणु और मेरु पर्वत दोनों में जितना भेद दिखा, दिखता है उतना भेद यहाँ है तो इन दोनों में बातची अर्थ में ऐक्य नहीं कहा तब तो मशीन लक्ष्यार्थ में लक्षणा वृत्ति करनी होती है लक्षणा वृत्ति के द्वारा वहां ऐक्य समझना है लक्षणा करेंगे इनका जहां संबंध दिखेगा जीव माने चेतन ईश्वर माने भी चेतन यहाँ अंतकरण उपाधि को हटाना होगा वहां माया को हटाना होगा फिर वो एक ऐसा ये आगे कहा था तयोर विरोधो अयम उपाधिकल्पितो नवास्तव कश्चि उपाधि रेश ईश माया महदादिकारणम जीव से कार्य सृत पंच तयोर विरोध जीव और ईश्वर में जो विरोध आ रहा है जीव बोलते ही छोटा सा भान होता है ईश्वर बोलते बहुत बड़ा लगता है यहां अल्पज्ञता वहां सर्वज्ञता तो तयोर विरोध माना जीव और ईश्वर में जो विरोध है वह अयम उपाधिकल्पित विरोध उपाधि के कारण है उपाधि के कारण विरोध है जीवे ईश्वर वहाँ माया है यहाँ अंतरण है बुद्धि है यहाँ बुद्धि को हटाया जाए वहाँ माया को हटाया जाए उस स्थिति में विरोध नहीं होगा तयोर विरोध हो अयम उपाधि कल्पिता ये विरोध जो है ना उपाधि के द्वारा है न वास्तव ये विरोध वास्तव नहीं है जीव और ईश्वर का विरोध अगर वास्तविक हो तो कभी इनका अभाव होगा नहीं विरोध बना ही रहेगा किन्तु ये कल्पित है विरोध कश्चित उपाधि जैसे ये उपाधि है तो उपाधि क्या है तो कहते हैं ईशस्य माया महदाधिकारणम ईश्वर की उपाधि माया है जो महतवादी का कारण बनती है सारा जगत का कारण वो ईश्वर की उपाधि है ईशस्य माया महदाधिकारणम ईश्वर की जो उपाधि है माया और जीवस्य से कार्यम कारण है ईश्वर की उपाधि और कार्य है अंतकरण है जीव की उपाधि जीव से जीव की उपाधि है अंतकरण श्रण्णुपंच पंचकोषम ये पंचकोष जो स्थल सूक्ष्म कारण शरीर करके बोलते हैं ये पंचकोष में आते हैं ये जीव की उपाधि ये दोनों उपाधि को हटाई जाए वहां पर जो महदारी का कारण करके माना जाता है माया तत्व उसको चेतन से अलग किया जाए और उपाधि को अलग किया जाए विचार से और यहां भी जो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में जहां अहम अहम होता है इनको विचार के द्वारा अलग किया जाए अब उस स्थिति में यहाँ जीव कहना बनेगा नहीं वहां ईश्वर कहना बनेगा जीव कहते थे उपाधि विशिष्ट अवस्था में अब जीव कहना नहीं बनता किंतु अभाव भी नहीं हुआ है उपाधि हट गई है चेतन बचा हुआ होता है यहाँ वहां भी चेतन बचा हुआ होता है तो एक होता है उपाधि काल में नहीं ये एक होगा लाच्यार्थ में ऐक्य नहीं है लक्ष्यार्थ में है ऐक्य ये बोलना है आगे कहा था माने तत्व मसीह हमारे सामने है विश्वास हमें कुछ हो रहा है फिर भी मन में एक झिझकपना होता है कि कहा ईश्वर कहाँ जी ऐसा लगता है कहते हैं उपाधि विशिष्ट अवस्था में ऐके नहीं बोला इस तत्व मसीह जो कहा उपाधि को अभाव करके बोला उपाधि को हटाने पर कहा जैसे यहां मकान नहीं बना था उस काल में आकाश का अभाव यहां नहीं था जहां जिस भूमि पर हमने मकान बनाया खोखला बना, आकाश माने बना था मकान बनाना माने क्या होता है ईटा आगे दीवार लगा दिया ये मकान हो गया ईटे के दीवार लगाने से मकान नाम हमने दिया तो अब ये जो दीवार के घेरे में पड़ गया जितना अंश उसको अब हम आकाश नहीं बोलते हैं मठ आकाश करके बोलने की एक बन गया क्यों मठाकाश इसलिए कहा जा रहा है कि मठ इसकी उपाधि हो मकान इसका उपाधि ऐसा है। एक ऐसा है या आकाश और दूसरा एक घट बनाया आपने तो घट के घेरे में जो आया है पहले से ही था वहां किंतु तो घेरे में पड़ा उसको घटाकाश बोलते हैं अब दोनों उपाधि युक्त है घटाकाश भी उपाधि युक्त है मठ आकाश भी उपाधि युक्त है उपाधि युक्त है वहां घट उपाधि है यहाँ मठ उपाधि है अब दोनों में देखते हैं तो शक्ति में भी फर्क दिखता है वहां अनाज रखेंगे तो कम अनाज आएगा घट में और मठ में ज्यादा क्यों उपाधि यहाँ बड़ी है वहाँ उपाधि छोटी है यहाँ बड़ा है मकान है वहाँ घड़ छोटा है ऐसे ही जीव ईश्वर की स्थिति यह है ईश्वर की उपाधि माया है इसलिए जगत की सृष्टि स्थिति संघार सब कर सकता है और जीव की उपाधि अंतकरण है इसलिए सब कुछ नहीं कर सकता उपाधि छोटी होने, छोटा होने से भी छोटा हो गया ऐसा हाँ, माने ईश्वर के उपाधि कारण है जीव के उपाधि कार्य है कार्य आएगा ना शरीर कार्य में आएगा जीव के उपाधि शरीर पंचकोश कार्य में है आगे कहा ये उपाधि पर जीव योस्तो ये दोनों उपाधि हैं जीवात्मा परमात्मा की उपाधि है वहां माया कारण रूप उपाधि और यहाँ कार्य रूप उपाधि तयो सम्यक निराश न परो न जीव ये दोनों उपाधि को हटाएंगे आप ना यहां जीव का ना बनेगा ना वहां ईश्वर कहाना बनेगा जैसे घट और मट के कारण से घटाकाश महाकाश नाम आप देते थे आकाश का जब घट और मट को तोड़ देंगे अब न घटाकाश बोल पायेंगे न मठाकाश बोल पाएंगे, पाएंगे किंतु तो आकाश का अभाव नहीं होगा क्या बोला जाएगा आकाश के उपाधि के पहले भी आकाश ही कहा जाता था उपाधि काल में घटाकाश और महाकाश मठाकाश नाम दिया था आपने और उपाधि तोड़ेंगे मकान भी तोड़ देंगे घट भी तोड़ देंगे किन्तु आकाश का अभाव नहीं होगा ये नहीं कि वह भी मर गया ऐसा नहीं होता आकाश तो वैसे से यहां भी ये दोनों उपाधि हैं जीव और परमात्मा की परमात्मा की उपाधि माया ईश्वर की और जीव की उपाधि है पंचकोष तय तो सम्यक निराश है ये दोनों उपाधियों को सम्यक प्रकार से विचार से हटाने पर यहाँ हटाने का और कोई उपाय नहीं होगा विचार से हटाया जाएगा श्रुति में कहा है तत्व उसके आधार पर अब युक्ति जो मनन स्थान स्थानीय युक्ति लगाएंगे उसके द्वारा हटाने पर न परो न जीवाओ वहां ईश्वर कहना नहीं बनेगा और यहां जीव कहना नहीं बनेगा उपाधि नाश होने के बाद में न मठाकाश बोलना बने न घटाकाश बोलना बने वैसे यहाँ ईश्वर भी कहना नहीं बनेगा जीव भी कहना नहीं बनेगा किन्तु उसका अस्तित्व का अभाव नहीं होगा जैसे मठा का, मठ और घट के अभाव होने पर भी आकाश का अभाव नहीं होता वैसे अब एक हो जाता है वो एक होने का नाम है उसी में एक तत्व वशीकर की स्मृति बोलती है किस प्रकार तो कहा देखो उपाधि काल में जो शब्द का प्रयोग होता है उपाधि हटने पर वो शब्द का प्रयोग नहीं होता इसके लिए किया राज्यम नरेन्द्र से भटस्य ये कहा तयोर अपोहे न भटो न राजा जैसे राजा की उपाधि है राज्य राज्य के कारण राजा नहीं तो किसका राजा बड़ी जमीन जायजाब है इसलिए राजा बोलते हैं उसको उसकी उपाधि है राज्य राज्य के कारण राजा बोला जाता है और भटस से खेट कहा एक सैनिक की उपाधि होते तलवार आदि ढाल तलवार आदि हो तो सैनिक है कुछ भी नहीं तो किसके सैनिक हो तो ये दोनों में उपाधि के कारण ढाल तलवार हाथ में देख करके हम उसको सैनिक बोलते हैं और राज्य को देखने के कारण से राजा बोलते हैं राजा की उपाधि राज्य है सैनिक की उपाधि ढाल तलवार आदि किंतु दोनों को हटा दें विचार से क्या राज्य छीन गया अब राजा बोलेंगे कि नहीं उनको नहीं बोला जाएगा किंतु व्यक्ति का अभाव नहीं होगा ये नहीं समझ रहा कि वो मर जाएगा ऐसा नहीं होता और इधर ढाल तलवार छीन दिए गए सैनिक नहीं कि आ जाएगा उस काल में सैनिक की उपाधि ढाल आदि है राजा की उपाधि राज्य है दोनों हटाने पर वहां राज्य हटा दिया यहां ढाल तलवार हटाए न वो वहां सैनिक कहलाएगा न राजा कहलाएगा एक मानव मात्र कहलाएगा उस काल इसी प्रकार यहां भी यहाँ विचार के द्वारा ये पंचकोष को जब अलग करता है व्यक्ति और उधर माया को अलग कर देता है तो ये दोनों जो चेतन को उस काल में न जीव कहा जाता है ना ईश्वर कहा जाता है एक चेतन ऐक्या ऐसा होता है ऐसा तो ये ऐक्य तो कहा फिर भी युक्ति और बताते हैं श्रुति को लेकर के युक्तियां लगानी पड़ेगी आपको जीव ब्रह्म की ऐक्य के लिए बिना युक्ति काम नहीं चलेगा श्रुति के ऊपर विश्वास करके युक्ति श्रवण मनन निर्ध्यासन हमारे यहाँ प्रक्रिया है पहले सुनो उसके बाद मनन करो माने युक्ति लगाओ के युक्ति ऐसी उसके बाद में जो श्रवण और मनन के बाद जो निष्कर्ष एक निकला हुआ होता है उसके भूलो नहीं उसको बनाए रखो वो निधिदर्शन है तो आ, आगे बोलते हैं आगे अथात आदेश श्रुति स्वयं निषेधति ब्रह्मणी कल्पित दु अथा आदेश निषेधती कलराशीय अर्थात आदेश बृहदार्णिक श्रुति में आया अर्थात आदेश आदेश माने उपदेश आदेश और उपदेश एक ही अर्थ में होता है आम लगा दिया हुआ उपलब्धता है उपसर्ग उपसर्ग का भेद है आदेश का अर्थ उपदेश अर्थात आदेश ऐसा श्रुति बोलते अब हम मुख्य उपदेश करते हैं नेति नेति करके आगे श्रुति बोलती है ये नहीं ये नहीं ये नहीं मैंने आत्मा का निरूपण जब श्रुति करने लगती है विधि मुख्य नहीं कर पाती है इतर व्यावृत्ति निषेध मुख से करके ये आत्मा है कहते ना ये आत्मा है ना जितने भी सविशेष हैं पदार्थ उनका निराकरण कर देती है ये दीप्सा में दो बार नेति नेति शब्द का प्रयोग होता है तो ये माने सक जितने विशेष है उसका निषेध करती है ये आत्मा नहीं जो विशेष रूप में काला गोरा बना लंबा चौड़ा जो दिखाई पड़ता है आत्मा नहीं है यह तात्पर्य होता है उसका इस श्रुति के आधार पर हमको चलना है अर्थात जो तत्वशी श्रुति को घटाने के लिए ये युक्ति के रूप में श्रुति है अर्थात आदेश स्वयं स्वयं क्या करती है निषेधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम निषेधति ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है उसका निषेध करती है इति नीति के द्वारा हाँ इति नीति ये नहीं ये नहीं ब्रह्म में जो कल्पित द्वैत है जैसे रज्जु में कल्पित सर्प वैसे ब्रह्म में कल्पित जो जगत द्वैत है उसका निषेध करती है श्रुति अर्थात आदेश नीति नेति ऐसे शब्द के द्वारा आपको उस श्रुति में कुछ विश्वास करके चलना होगा श्रुति प्रमाणानुग्रहितुक्तिया श्रुति hmm. प्रमाण है श्रुति ने जो कहा सत्य बोला वहां विश्वास है श्रुति प्रमाण के द्वारा अनुकूल जो युक्ति जैसे श्रुति बोलती है युक्ति से भी वैसे घटता है जब श्रुति hmm. प्रमाणानुग्रहीत युक्तिया श्रुति के प्रमाण से अनुग्रहित जो युक्ति है उसके द्वारा तयोर निराशा करनी है तयोर माने जीव और ईश्वर में जो विरोध आ रहा है उसका खंडन कर देना चाहिए तो में करके आय के बताया हमारी दृष्टि से एक नहीं वो पा रहा है तो वहाँ श्रुति प्रमाण के द्वारा अनुग्रहित युक्ति अनुकूल तर्क लगाना होगा तर्क चाहिए तर्क के बिना काम नहीं किन्तु तो दुष्तर्क नहीं करना चाहिए शंकराचार्य जी ने लिखा है दुस्तर्क सुबिरंताम श्रुति मुखा तर्को न तर्क खूब करें शास्त्र क्या बोल रहा है उसके पुष्टि के लिए तर्क दो वो ठीक है किंतु तो कुतर्क मत करो दुष्तर्काम दुष्तर्क से तो विराम ले लो किंतु तो तर्क चाहिए भी युक्ति के बिना काम नहीं चलेगा तो युक्ति करो श्रुति के अनुकूल जो युक्ति है वो युक्ति करो तो श्रमुति प्रमाण के द्वारा अनुग्रहित जो युक्ति है उस युक्ति के द्वारा तयो निराश कर नहीं तयो तो माने उन दोनों का जो जीव ब्रह्म की उपाधि को हटाना होगा तब ऐक देखने को मिलेगा आपको बाच्यार्थ में कभी ऐक्य होना संभव नहीं है यहां जीवत्व तो भी बनाए रखें और वहां ईश्वरत्व तो भी बनाए रखें उस काल में ऐक्य होना संभव नहीं है उपाधि को हटाना विचार से हटाना तब उस स्मृति के द्वारा कहा हुआ तत्व मशी समझ पाएंगे आप ये कहा अवश्य उसका निराश करना होगा उपाधि को हटाएंगे तो ऐक्य पाया घटाकाश और मठाकाश में जो भेद दिखाई पड़ता था किस कारण से उपाधि छोटी बड़ी मठ बड़ा घट छोटा दोनों को तोड़ देंगे आप यहां विचार से करना पड़ेगा वहां तो डंडे से तोड़ेंगे दोनों को मठ भी तोड़ दिया घट भी तोड़ दिया था और कौन बड़ा कौन छोटा घटाकाश बढ़ा कि मठाकाश बढ़ा बड़ा छोटा क्वेश्चन एक ही वैसे ही यहाँ ऐसा समझना चाहिए नेदं ने कल सत्य रज्जौ दृष्टा ब्यालत स्वनव दृश्यं साधु युक्त व्यपुह्य जेय पश्चादेको येदं नेदं कल्वात् सत्य प्रज्जौ दृष्ट व्यालवत्व इ्थं दृश्यं साधु युक्त व्यपुह्य जेय पश्चाद भावस्तो नेदम ने ये ब्रह्म न्रह्म न ऐसा जो ने कायिपरियागाचक शब्द है नेदम नेदम नईदम नईदम जितने भी विशेष हैं आकार वाले हैं उनका निषेध करता है न ईदम न ईदम जितने भी विशेष रूप में है इनका निषेध के द्वारा कल्पित तो क्यों ये नहीं है दिख रहा है क्यों नहीं कहते कल्पित कल्पित होने से ये नहीं है दिखता तो है किंतु होता नहीं है कल्पित पदार्थ की विशेषता है दिखेगा किंतु होता नहीं है जैसे रजो में सर्प दिखता है सर्वजन्य भय भी होता है किंतु वास्तव में होता ही नहीं होता ही नेदम नेदम कल्पित ये नहीं है ये नहीं है युक्ति से इसको निश्चय करना जगत नहीं क्यों कल्पितत्वाद कल्पित होने से न सत्यम कहते सत्य नहीं है जगत कल्पित है कल्पित पदार्थ कभी सत्य नहीं होता दृष्टांत जो दूसर बाद ही है कैसे आगे दृष्टांत देंगे जो आपके सामने भास रहा है जहां सत्य बुद्धि तो है किन्दु वास्तव में सत्य नहीं है क्यों सत्य हो तो कभी भी खोना नहीं चाहिए त्रिकालाबादी तुम सत्य तुम जो तीनों कालों में रहे वो पदार्थ सत्य होता है वो हमारा स्वरूप होता है अभी हम जागृत में हैं ये जागृत के व्यवस्था को देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद में हम स्वप्न में जाएंगे वहां हमारी सत्ता होती है। हम देखेंगे स्वप्न कौन देखेंगे हम देखेंगे उसके बाद सुशुद्धि का अनुभव भी हम ही करेंगे फिर जागृत में आएंगे तो हम तो होते हैं किन्तु ये जो विषय है जब ये जो जागृत जगत है अभी जो जिसमें हम सत्यत्व बुद्धि हमारी हुई है थोड़ी देर के बाद गायब होना है जब स्वप्न में जाएंगे ये गायब हो जाएगा वहां का दृश्य दूसरा ही होता है स्वप्नों वाला दूसरा है फिर जागृत में आते हैं तो स्वप्नों वाला गायब हो जाता है दोनों में बराबर दिखता है उस घर में जाते हैं तो ये गायब होता है इस घर में आते हैं तो गायब होता है किन्तु हमारी सत्ता के अभाव नहीं है हम यहां भी होते हैं वहां भी होते हैं सुसूप्त में जागृत स्वप्न दोनों का अभाव हो जाता है कोई दृश्य नहीं वहां वहां भी हमारी सत्ता होती है मैंने सोचना देखा मैं ऐसे स्थान में पहुंचा ऐसा बोलता है तो नेदम नेदम कल्पितत्व न सत्यम ये जगत जिसमें सत्यत्व बुद्धि तो तुम्हारी हो रही शरीर आदि में ये नहीं है नहीं क्यों कल्पितत्व कल्पित है न सत्यम इसलिए सत्य नहीं कैसे तो दृष्टांत दिया रज्ज दृष्ट व्यालव स्वप्नवत् जैसे रशि में देखे, देखा जाता है कौन व्याल मने सर पर सत्य नहीं होता दिखाई तो पड़ता है सत्य नहीं थोड़ी देर के बाद बात हो जाता है रज्जू में देखा हुआ ये रज्जौदृष्टा व्यालब कहा जैसे रसी में दिखाई पड़ता है सर्प तो दिखाई पड़ता है किंतु होता नहीं वो उसी प्रकार ये भी है न होने पर भी वस्तु दिखता है ऐसा स्वप्न बच्चा अथवा स्वप्न के समान आई है दो दृष्टांत तो दिया या तो रसी में प्रतीत होने वाले सर्प के समान या स्वप्न दृश्य पदार्थ के समान है ये शरीर आदि सब ऐसे है एक तम दृश्य साधु युक्त करे इस प्रकार से बहुत विचार करके अच्छी युक्ति साधु युक्ति बताया सुंदर युक्ति के द्वारा इस दृश्य को व्यपोह्य त्याग करके दृश्य वर्ग में आत्मबुद्धि को त्याग करके या पश्चात एक भाव स्तर ये युक्ति लगाना फिर उन दोनों का जो जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य है पश्चात एक माने एकत्व तयो माने जीव परमात्मा एक यह एकत्व जानना चाहिए तभी समझना चाहिए यहां जीवत्व भी बनाए रखें वहां ईश्वरत्व भी बनाए रखें इस काल में आय के स्मृति ने नहीं कहा उपाधि को हटाने के बाद ही होगा लक्षणावृत्ति के द्वारा सक के संबंधों लक्षण ऐसे बोलते हैं शक्तिवृत्ति से जिस अर्थ का ज्ञान होना था जब नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में श्रोता लक्षण कर देता है जैसे गंगायाम घोषा जो बोलते हैं गंगायाम मीना जब बोलेगा लक्षणा नहीं करनी पड़ती मीन माने मछली गंगा में मछली का संबंध होता ही है गंगा माने बहता पानी वहां वृत्ति से ही अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है गंगायाम नौका ऐसा बोलते हैं नदी में नौका नद्याम नौका ऐसा बोलते समय में लक्षणा नहीं करेगा नौका का संबंध वहां है बहता पानी किन्तु नद्याम घोसा जब बोलेगा नदी में घोष की झोपड़ी ऐसा बोलेगा देखो यथार्थवादी वक्ता बोलता है नदी में फोस की झोपड़ी ऐसा बोलता है तो वहाँ श्रोता लक्षणा करता है क्यों नदी शब्द का अर्थ होता है बहता पानी बहता पानी में फोश की झोपड़ी होना संबंध नहीं है तो बहता पानी का जहाँ संबंध है किनारा किनारा में फोस की झोपड़ी हो सकती है शक्य संबंध हो लक्षणा जो शक्य पदार्थ उसका संबंध जहाँ होता है वहां लक्षण करनी होती है लक्षणा प्रति से बहुत काम लेते हैं ऐसे यहाँ भी लक्षणा करके ये दोनों की एकता समझनी चाहिए ऐसा कहा ततस्तुत लक्षण लक्ष तखंड सीधे नलंजह न तथा जहत्या किंतु उभाव भाव्यं ततस्तुत लक्षण यासु लक्ष तयोर अखंडईकर सीधे नलम जहत्या न तथा जहत्या किंतु भयाथात्मिक भाव्यम तथा जब आपने युक्ति लगाई युक्ति के द्वारा इन उपाधियों को हटाया हटाने कैसा करना तो कहा ततस्तु तऊ माने जीव और ईश्वर दोनों की क्या करे लक्षण या लक्षण के द्वारा सुलक्ष लक्ष्य जो होगा उसमें एकता कर जिसको पहले जीव समझते थे ईश्वर समझते थे उपाधि विशिष्ट अवस्था में उपाधि को हटाने पर वो लक्षित हो जाते हैं वो चेतन एक रह जाता है तयोर अखंड एक रसत्व उन दोनों जो जीवात्मा परमात्मा के अखंड एक रस रसत्व की सिद्धि के लिए क्या करना तो नलम जहत्या न तथा जहत्या लक्षणा भी तीन प्रकार की मानी है हमारे यहां लक्षण तीन प्रकार के माने जाते हैं जहद लक्षणा अजहद लक्षणा जहद अजहद लक्षण कभी कभी हम पूरे शक्तिवृत्ति से जो अर्थ आना चाहिए था उसको पूरा छोड़ करके हम आगे बढ़ जाते हैं उसको जहद लक्षणा कहते हैं जैसे गंगा आयाम घोसा बोलते हैं शक्तिवृत्ति से गंगा शब्द का अर्थ बहता पानी आना चाहिए गंगा माने बहता पानी वहां पर फोस की झोपड़ी होना संभव नहीं हो रहा है इसलिए हम गंगा शब्द का अर्थ कर देंगे गंगा का किनारा गंगा शब्द का अर्थ छोड़ कर के किनारा में अर्थ कर देते हैं इसको कहते हैं जहद लक्षण लक्षण है और एक होता है अजहद लक्षण काके बु दधिर ऐसा आपके घर वाले बोल के गए खेत में काम करने के लिए कौओ से दही को बचाना आप घर में है अब आप अगर लक्षणा को नहीं मानेंगे शक्तिवृत्ति से तो उन, उनके शब्द से ही अर्थ आता है कौओं से दही को बचाना का के व्यो दधिरता कौओं से दही को बचाना किन्तु आप शक्तिवृत्ति से अर्थ लेंगे तो कुत्ता आने पर खाने देंगे उसको बिल्ली आने पर खाने देंगे क्यों बचाना किससे कहा था कौओं से कुत्ता से तो नहीं किन्तु वो बुद्धिमान जो श्रोता होगा वो लक्षणा कर देता वहां का शब्द का अर्थ दधि विघातक तत्व दही का विनाश करने वाले तत्व को काका शब्द से इन्होंने कहा ऐसा समझता है वो तो बिल्ली से भी रोकेगा कुत्ते से भी रोकेगा काल से कौए से भी रोकेगा लक्षणा करेगा तब अगर शक्तिवृत्ति से अर्थ लेगा तो कौए से कहा था बागी से तो नहीं कहा लक्षणा करते इसको कहते हैं आजाद लक्षण जो कहा उसको लेना उससे अतिरिक्त को भी लेता करते है श्रोता कंधे अर्थ करते समय इसको अजहत लक्षण बोलते हैं जैसे मनचाहा क्रोशंती करके आता है मचान चिल्लाते हैं शक्तिवृत्ति से अर्थ आएगा किंतु मचान में चिल्लाने की शक्ति नहीं है वहां व्यक्ति समझता है मंचस्थ व्यक्ति चिल्लाता है मंच शब्द का अर्थ कर देता मंचस्थ ये लक्षण इसको अजहद लक्षण में लेते हैं हम ये तो संस्कृत जगत की बात हो गई समझ में मुश्किल होगा किंतु हम यात्रा आदि करते हैं ए रिक्शा करके बोलते हैं शब्द हमारा रिक्शा होता है किंतु हमारे पास आता है रिक्शा वाला वो आजाद लक्षणा को समझता है मेरे को बुलाया है समझता है वो रिक्शा वाला समझता है शक्तिवृत्ति से तो रिक्शा को आना चाहिए था रिक्शा वाले को नहीं आना था किंतु रिक्शा के साथ साथ रिक्शा वाला भी आता है तो ये अजात लक्षणा का व्यवहार होता है तो ये जो जीव और ब्रह्म की एकता कौन सी लक्षणावृत्ति से करना शक्तिवृत्ति से संभव नहीं है जीव माने अल्पज्ञ माने उपाधि विशिष्ट अवस्था अंतकरण विशिष्ट अवस्था में जीव कहते हैं वो अल्पज्ञ होता है उस काल में और ईश्वर माने सर्वज्ञ माया विशिष्ट अवस्था ये शक्ति वृत्ति से जो जीव शब्द तत्पद का अर्थ पद का अर्थ जो आता है इसमें ऐक्य संभव नहीं है भाच्यार्थ में संभव नहीं है तो लक्षण करनी है तो कौन सी लक्षणा में होगी कहते हैं जहद लक्षणा में काम नहीं चलेगा और अजहद लक्षणा में भी काम नहीं चलेगा नालम जहत्या जहत्या ना अलम समर्थ नहीं है जहती लक्षण वहां जैसे गंगाजाम घोषा ऐसा करके यहाँ जीव ईश्वर की एकता नहीं कर पाएंगे न तथा अजहत्या अजात लक्षण भी काम नहीं करेगा वो भी काम नहीं करने वाली है अजात लक्षण मैंने जो कहा उसको लो और बढ़ो ऐसा भी नहीं है जो कहा उसको त्यागो अन्यत्र नेत्र जाओ ऐसा भी नहीं है जहाद लक्षण भी काम करने वाली नहीं है अजात लक्षणा भी नहीं किंतु किंतु किन्तु उभयाथ्मिक जो उभय रूपा लक्षण है जहद अजहद लक्षण जो सुने हुए वाक्यों में कुछ शब्द को त्याग देना कुछ शब्द को रखना ये जहद अजहद लक्षण होती है ये जहद अजहद दोनों मिश्रित लक्षण होती है यहां भी ऐसे करना है कुछ अंश को हटाना है कुछ अंश को बचाना है किंतु उभयाथ कहा उभयाथात्मिका एवं भाग्यम ऐसे निश्चय करना चाहिए जहद अजहद लक्षण है उभया था पिता उसी लक्षण के द्वारा जीव ब्रम के ऐक्य समझना चाहिए कहते हैं कैसी होती है वो लक्षणा तो दृष्टांत है देते हैं एक व्यक्ति को हमने पहले हरिद्वार में देखा आज वो व्यक्ति उत्तरकाशी में दिखाई देता है तब हम उसके लिए सो यम ऐसा प्रयोग करते वही यहाँ है ऐसा प्रयोग करते हैं सो यम वही यहां जो पहले हरिद्वार में देखा है आज उत्तर में दिखाई पड़ता है व्यक्ति एक होता है वो काल भेद होता है देश भेद हो जाता है भूतकाल में देखा था वहां यहां वर्तमान में देखा जा रहा है और देशभेद है हरिद्वार में देखा वो व्यक्ति आज उत्तरकाशी में देश भेद है काल भेद है वो देश काल को भी बनाए साथ साथ रखें उस व्यक्ति के साथ और इस देश काल को भी बनाए रखें ऐक्य होना संभव होगा वो देश वहां है ये देश के साथ में एकता संभव नहीं उसकी है। हरिद्वार में देखा हुआ व्यक्ति आज उत्तरकाशी में मैंने तत्देशल विशिष्ट अवस्था में देखा आज एक देश का विशिष्ट होकर वास रहा है व्यक्ति किन्तु हम सो यम ऐसा बोलते हैं वही यह कहते हैं कहा वही यह होता है हरिद्वार देश और उत्तरकाशी देश का एक होना संभव नहीं भूतकाल में देखा है वो तो चला गया काल और ये वर्तमान काल भूतकाल और वर्तमान काल का ऐक्य होना संभव नहीं तो उसमें एक एक ज्ञान कैसे होता है वो यही लक्षण करता है व्यक्ति वहां भाग त्याग लक्षण उस देश को त्याग दे देश अंशों को बुद्धि से हटा देता है काल अंश को भी हटा देगा भूतकाल भी चला गया हरिद्वार भी चला गया उत्तर काशी को भी हटा देगा वर्तमान काल को भी हटाएगा केवल व्यक्ति मात्र को बचाएगा वहां ऐक्य होता है देश काल को बचाते हुए ऐक्य करना संभव नहीं है तद देश विशिष्ट व्यक्ति आज नहीं होता तत्काल विशिष्ट व्यक्ति आज नहीं है तद देश विशिष्ट व्यक्ति ये तद देश विशिष्ट नहीं बन पाएगा तो जो विरोधी अंशों को त्याग देता है विरोधी अंश बने हुए हैं देशकाल वह देश और इस देश में एक होना संभव नहीं भूतकाल और वर्तमान काल दोनों में एक होना संभव नहीं तो ये दोनों को हटा देता है व्यक्ति मात्र का ज्ञान होता है स्वयं करके ठीक इसी प्रकार यहां भी लक्षणावृत्ति के द्वारा हाँ उपाधि को हटा दिया चेतनांश बचा हुआ वहां भी उपाधि हटाएंगे चेतन एक हो जाता एक कहते हैं ये लक, ये जो जहद अजहदक्षण को ये देना चाहते हैं यमिति यथा तथा सदेदत्तीधर्माशम्यक्यमशीति वाक्य विरुद्धर्मायत्रोमीतीहचकता विरुद्ध धर्मा सपाश्य कथ्यते यथा तथा तत्वशीति विरुद्ध धर्मा उभय्र हिवा जैसे सदेवदत्ता गते स्वयं देवदत्ता ऐसा कहते हैं वही यह देवदत्ता है ऐसा बोलते समय में विरुद्ध धर्म को त्याग कर ही ऐक्य बोध होता है विरुद्ध धर्म सब बोलेंगे ना वह वह माने देश विशेष में कहीं देखा होता है काल विशेष में देखा हुआ होता है अयम बोलते समय में यह देश प्रतीत होता है यह काल प्रतीत होता है देवदत्त व्यक्ति एक होने पर भी तत्देश विशिष्ट तत्काल विशिष्ट व्यक्ति वही व्यक्ति अब यह तत्त देश विशिष्ट ए तत्काल विशिष्ट होना संभव नहीं तो सदैव अयम इधि जैसे हम एक करते एकता एकत्व करते कैसे विरुद्ध धर्मांशम अपाश्य विरुद्ध धर्म का जो अंश है वहाँ तत्देश तत्काल ए तत्देश को हटा कर ही एकत्रो का बोध होता है वहाँ ठीक कहते थे यथा जैसे कहा जाता है उसी प्रकार यहाँ भी जीव ब्रह्म के ऐक्य में भी ऐसे समझना विरुद्ध धर्म भी बनाए रखें माने यहाँ शरीरादि उपाधि भी बनाए रखे जीवत्व तो बनाए रखे वहाँ ईश्वरत्व तो बनाए रखे इस काल में एकता नहीं है तथा तत्व इतिभा के श्रुति बोल रहे तुम वही हो तुम वो युवा माने तुम माने ये जो जीव ऐसा नहीं यहां कुछ हटाना पड़ेगा उपाधि हटाना वहां भी उपाधि हटा करके तत्वसी वाक्य में विरुद्ध धर्मान उभयतर हित हुआ जो विरोधी धर्म है वहां भी त्यागना यहां भी त्यागना तत्पद के भी विरोधी धर्म को त्याग देना तत्पद में विरोधी धर्म होते हैं माया और यहां शरीर अंतकरण आदि इनको त्याग कर ही ऐक्य होता है अब क्या अज्ञावचाइक्यों ने होने पर तो कहते हैं सदात्मनोर अखंड भाव परचीयते बुध एवं महावाक्यशेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखंड भाव संलक्ष्य चिन्मातया सदात्मनोर अखंड भाव परिचीयते बुधई एवं महावाक्यशेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्य मखंड भाव उस लक्षणावृत्ति के द्वारा समलक्ष्य सम्यक प्रकार लक्ष्य करके यहाँ जीवत्व की जो उपाधि है अंतकरणादि इसको विचार से हटा देना और वहां भी ईश्वरत्व की उपाधि जो माया उसको भी विचार से हटा देना तो बाच्यार्थ में ऐक्य नहीं है जीव और ईश्वर की लक्ष्य लक्ष में वही की होते हैं चेतन ईश्वर शब्द से चेतन को कहा जाता है जीव से भी चेतन को कहा जाता है लक्ष्यार्थ में समलक्ष्य सम्यक प्रकार से लक्षण करके चिन्हमात्र तया दोनों उपाधियों को हटाने के पश्चात केवल एक चिन्हमात्र तत्व तो बचता है जैसे मठ और घट दोनों को तोड़ने पर एक आकाश तत्व तो बचता है वैसे यहाँ भी ये जो अंतकरणादि उपाधि यहाँ है वहां माया ये दोनों उपाधि को विचार से नाश करने पर चिन्ह तया चेतन मात्र एक तत्व शेष होने के कारण सदात्मनो अखंड भाव सदात्मा ये दोनों सदात्मा का अखंडत्व अखंडत्व सिद्ध होगा परिचय ते बुध ज्ञानियों के द्वारा ऐसे परिचय दिया जाता है लक्ष्यार्थ में ऐक्य का परिचय दिया जाता है एवं महावाक्य सत्य कथित ऐसे महावाक्य तत्व वैसे कई महावाक्य है इसे महावाक्यों के द्वारा इस प्रकार ऐक्य किया का कथन किया जाता है का ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम अखंड भाव जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य है अखंडता है इस प्रकार बदलाई जाती है यहाँ जीवत्व तो बनाए रखे वहाँ ईश्वरत्व तो बनाए रखे उस काल में नहीं है लक्षणावृत्ति से लक्षणा में भी जो भाग त्याग लक्षण बोलते हैं कुछ भाग को त्यागना कुछ भाव को बचाना उस लक्षण के द्वारा ऐक्य माना जाता है मैंने बाक च्यार्थ में नहीं लक्ष्यार्थ में ऐक ऐसा इस प्रकार महावाक्य के, के द्वारा ऐक्य समझना ये कहा अब कहते हैं मैं मनुष्य हूं ऐसे भाव में कोई व्यक्ति है कि तो भाव को बदलना है बाकी तो कुछ नहीं है भाव बदल जाएगा एक साधक कहते हैं महाविद्वान ब्रह्मविद्ता पुरुष कहते हैं एक संसारी कहते हैं दोनों का शरीर में कोई भेद नहीं होता शरीर वैसे रहता है भेद क्या है मनोवृत्ति में भेद है एक का मन मन बदल दिया है उन्होंने मनोभाव अलग अलग होता है अपने मनोराज्य में व्यक्ति जीता है तो साधक को इस तरह से ब्रह्मभाव लानी चाहिए मन में जैसे मैं मनुष्य हूं यह भावना है वैसे मैं ब्रह्म हूं ये भाव में जाना किस तरह से जाना ये सिखाना चाहते हैं और भावना ऐसी चीज है बदलने वाली चीज है कोई परेशानी भी नहीं है आप ये न समझेंगे मैं मनुष्य हूं यह भाव बहुत मजबूत हो गया है जाएगा नहीं ऐसी बात नहीं चला जाता है जैसे ये ये शरीर कुछ काल पहले एक छोटा सा बालक था तो अपने में एक बालकत्व बना तो धारण किया हुआ था कोई बोलते थे तू जवान है तो नाराज होता था कुछ काल पहले आज से तीस चालीस पचास साल पहले कोई व्यक्ति बोलते तू जवान है तो नाराज होता था उसके मन में एक भाव आ गया था क्या भाई बालक मनोभाव ऐसा था शरीर बदला नहीं वही शरीर चला कुछ काल के बाद पता नहीं वो जो मैं बालक हूँ वो भाव किस रात्रि को किस सन संबत में चला गया ये एकाएक हट गया मैं जवान हूं ये भाव में आ गया भावना बदल दी और शरीर वही है उसके भावना बदल जाती है मनोभाव बदलता है मैं जवान हूं कहने लगा उस समय कोई बोले तो बालक है तो नाराज होता था पहले जवान बोलने पर नाराज होता था मैंने इतनी पक्का बना लिया कि मैं जवान हूं भावना बनाता अब किस दिन बदली ये सनसम्मत दे नहीं पाएगा बदल गया है पहले बालक हो बालक हो कहता था होते होते जवान हूं कहने लग गया किस दिन वो गाड़ी कुछ नहीं उसके पास कोई लेख नहीं कुछ नहीं पता भी नहीं बदल जाते एक ऐसा हो गया जवान हूं जवान हूं करके चल रहा था आज बोलता है मैं बूढ़ा हूं बूढ़ा हूं बोलने लग गया वही आज बोलोगी तू जवान है नाराज होने लग जाते अब कब बदला है बदल तो गया है मैं बूढ़ा हूं कहता है ऐसा एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति सन्यासी बन जाता है गुरु के पास गया कुछ जो भी हुआ परंपरागत कुछ कर दिया शरीर तो वही शरीर है किंतु क्या बदला भावना बदल गई मैं एक सन्यासी हूँ भावना बदल जाती है बदलने की चीज है इस मनुष्य भाव को बदलो ये बंधन का कारण है मैं मनुष्य हूँ ये समझना बंधन का कारण है मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावना करते चलो ये आगे बोलना चाहते हैं ब्रह्म भावना कैसी लाई जाए इस मनुष्य भावना को खोने के लिए ब्रह्म भावना लाने की जरूरत है तो कैसे लाई जाए ऐसे तो आने वाला नहीं ब्रह्म भावना कुछ श्रुति के सहारा लेना पड़ेगा शास्त्र प्रमाण सामने शास्त्र ऐसा बोल रहा है शास्त्र के सहारा और साथ में युक्ति ये दोनों से काम चलेगा ये बोलना चाहते हैदीस्य सिद्धम सतो व्योम प्रतर्कम अृषा मतम प्रतीत जी यत्मतया गृहत ब्रह्माहमी विशुद्ध बुद्ध्यादेश आत्माखंड बोध अस्थलमीतेतद्न सिद्धं स तो व्योम बद प्रतर्क्य अतो मृषात्र प्रतीत जही यत स्वात्मतया गृहीत ब्रह्माहितुद्ध बोधम वृद्धारण उपनिषद में आता है स्थूलम अनु अहर्षम अदीर्घम जब आत्मस्वरूप का निरूपण करने लगते हैं यह आत्मा है ऐसा वहाँ शक्ति शक्तिवृत्ति से ज्ञान कराना संभव नहीं है इस तरह व्यावृत्ति से करते हैं कोई स्थूल पदार्थ को देखा है आत्मा यह है कहते ना स्थूल नहीं होता अस्थूलम, स्थूल पदार्थ आत्मा नहीं होता और अनु कहते हैं फिर अणु है वो छोटा है कहते ना थूल भी नहीं छोटा भी अणु भी नहीं अस्थूल अनु अहर्षम अदीर्घम कधे छोटा है कहते नहीं और लंबा है कदे नहीं ऐसे इस तरह से श्रुति बोलती है आत्मा के बारे में सभी निषेध के बाद में जो निषेध के अवधि रूप से जो बचता है वो आत्मा जितने भी आपका मन की गति है जहां तक वो तो आत्मा नहीं होता कोई वैश्यक पदार्थ होगा ऐसा मानते हैं अस्तुलम अस्थूलम इत श्रुति के ऊपर विश्वास करके जो स्थूल दिख रहा है ना यह आत्मा नहीं है ये निर्णय कर लेना चाहिए जहां आत्मा आपकी हो रही है आत्मबुद्धि के स्थान यही है शरीर थूल शरीर तो हाई है सूक्ष्म शरीर भी आत्मबुद्धि कर जाती है प्राण है मन है बुद्धि है पांच कर्म इंद्रिया पांच ज्ञान इंद्रिया और बाह्य पदार्थों में भी आत्मबुद्धि होती है तो जो स्थूल होता है वो आत्मा नहीं है। अस्थूलम अनणु अहर्षम अदीर्घम इत्यादि श्रुति है श्रुति है उसके आधार पर यह सबको जो स्थूलता जहां दिखाई पड़ी यह आत्मा नहीं है ऐसा निराश करके खंडन करके युक्ति लगा करके श्रुति ने कहा युक्ति के द्वारा इसको खंडन करके क्या सिद्ध होगा सब स्थूल सूक्ष्म पदार्थों का निराकरण करेंगे तो निराकरण करने वाला व्यक्ति बचेगा यही होगा सिद्धम स्व्योम अप्रतर्कम गते वो स्वतः सिद्ध आत्मा सिद्ध हो जाता है आकाश के समान अप्रतर्कम कहा कोई तर्क का विषय नहीं होगा कोई तार्किक व्यक्ति दुष्तर्क के द्वारा उस आत्मा के अन्वेषण करने लगे मिलने वाला नहीं है ऐसे आत्मा है अतु मृषा मातरम इदम प्रतीतम इसलिए ये सिद्ध होता है जो प्रतीत होता है हमारे सामने दृष्टिगोचर जितने भी होते हैं ये मृषा झूठे हैं, हैं जैसे स्वप्न के बराबर स्वप्न में जैसा यहाँ दिखा वैसे दिखा था किन्तु उसमें हम विश्वास नहीं रखते किंतु यहाँ विश्वास रखते हैं वैसा ही स्वप्न के समान मृषा मातरम इदम प्रतीतम जो कुछ भी हमारे दृष्टि है सब जही ही यद स्वात्मतया गृहितम कहते तुमने जो आत्मभाव से जिसको ग्रहण किया मई करके जो ग्रहण किया पकड़ा है शरीर आदि को इसको त्याग दो वहा त्याग धातु है जही ही त्याग दो शरीर आदि में आत्मबुद्धि त्यागो ये अर्थ है तो यद स्वात्मतया गृहित आत्मभाव से जिसको तुमने ग्रहण किया था शरीर आदि को जिसको त्याग दो त्याग माने विचार से त्यागो नीरादि नहीं हूं न हम देह न मैं देह इस भाव में जाओ फिर क्या बोले क्या भावना बनाए कहते हैं ब्रह्म अहम इतव विशुद्ध, तो विशुद्ध, विशुद्ध बुद्धि शुद्ध बुद्धि आ जाए ना अहम् अहम कहने के साहस आ जाएगा तुम्हें अंधकर्ण शुद्ध होने पर विशुद्ध बुद्धिया ब्रह्म अहम इत बिद्धि मैं सच्चिदानंद सच्चिदानंदकर्म ब्रह्म हूं यही समझो अपने को शरीर आदि भाव से ऊपर उठो विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ब्रह्म अहम इतव बिद्धि ऐसे जानो सम आत्मान अखंड बोधम जो तो अपनाई स्वरूप है वो अखंड ज्ञान स्वरूप है उसको तुम इस भाव से समझो अहम ब्रह्मास्मि इस भाव पे जाओ कहते महाराज ये कैसे होगा ये तो ब्रह्मा कैसे होगा सब शरीर आदि कहते देखो कार्य जो होता है ना कारण से अतिरिक्त तो होता ही नहीं कार्य नाम कल्पना मात्र है होता है मुख्य कारण जैसे घट घट करके जिसको हम बोलते हैं वहां पाया जाता है क्या मिट्टी पाई जाती है बाहर भीतर नीचे ऊपर मिट्टी पाई जाती है बोलते हैं घाट, बोलते हैं कपड़ा कपड़ा बोलते हैं कपड़ा में धागा पाया जाता है तेरसा और आड़ा धागा बनाया कपड़ा कहने लग गए तो ये बा, बाचारम बिकारो नाम अधेय अमृतिकाय सत्य में ऐसे छानजों के श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा इसको विलय करने के लिए विचार से इसको विलय करना है तो श्रुति का सहारा लेना होगा और युक्ति लगाना होगा युक्ति लगाएंगे कैसे जैसे मिट्टी का कार्य मिट्टी ही होता है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है कुछ काल पहले एक मिट्टी का गोला था कुमार ने इधर उधर किया इतने किया और कुछ नहीं किया है हम घट बोलने लगे गए वहां अभी भी वर्तमान में भी मिट्टी पाया जाता है जिसको घट घट करके बोलते हैं वहां पाया जाता है मिट्टी यही दृष्टान्त यह है वैसे यहां भी आत्मा का ही कार्य है सारा जगत तो ये आत्मा में विलय इस तरह से करना माने घट भी रहे मिट्टी भी रहे दोनों नहीं मिट्टी रूप यहां भी ब्रह्मरूप है ऐसा भावना करना कहते हैं सकलं मृत कार्यं सकल घटाद चिन्मात्रत तदवत्सदात्त्त्मक सन्मात्रखिल यस्त्मास्ति सत पर कि तत्सत स आत्मा स्वयं तस्मात् तस्मात् ब्रह्माद्वयं ब्रह्माद्वयं तस्तत्मी घटादि ब्रह्मद्वय य सततम मृन्मात्र तदव्जन सनमात्रमेवाखिलं सत परम कि तत्म स आत्मा स्वयं तस्वीर प्रशातमल ब्रह्म दजय यु देखो छांदो के गए जो छठे अध्याय में एक प्रकरण आया श्वेत केतु और उद्दालकृष्ट के संवाद में प्रकरण चलता है सदैव सौम्य दमअ्रे आशित यहां से आरंभ होता है देखो ये जो पहाड़ पर्वत नदी नाला जो हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं वृक्ष आदि के रूप में मकान दुकान आदि के रूप में शरीर आदि के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं अभी वर्तमान इसके उत्पत्ति के पहले अभी ये नहीं था होगा जब कभी न कभी बना है इनके बनने के पहली अवस्था क्या रही होगी पहली अवस्था क्या रही होगी अभी तो कार्य अवस्था में है ये अभी अपने कार्य में आए हुए हैं तो इनके बनने के पहले क्या रहा होगा एक मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो कहा सदैव सौम्य मगरे ये जो तुम्हें अभी जो दिखाई दे रहा है न जिस रूप में तुम दिख रहे हो ये सत ही था उत्पत्ति के पहले सत रूप था जैसे आम के वृक्ष उत्पत्ति के पहले गुठली के रूप में होता है इस रूप में कारण के रूप में कार्य समाहित होता है घट बनने के पहले मिट्टी के रूप में होता है बनने पर घट कहते हैं मिट्टी के रूप में होता है वो वैसे ये जो जगत है परमात्मा रूप में था सदरूप में था यहाँ से प्रसंग आरम्भ हुआ सदैव सौम्य मध्य आशीत ऐसा एक अकेला सती था यहाँ से आरंभ हुआ और उसके बाद में वेदांत की जो प्रक्रिया है अध्यारोप और अपवाद दो न्याय है पहले उसी से ये सब कुछ हुआ दिखाना उसके बाद उसी में लय करना उपादान कारण जगत के उपादान कारण ढूंढना उसमें दिखाना उसमें लय करना विवर्तवाद को लेकर के चलता है तो जो छाद्योग्य के, के छठे अध्याय में सदैव सौम्य मग्रह आया तो उसको समझाने के लिए वहां तीन दृष्टान्त दिया लोहे का दृष्टान्त मिट्टी का दृष्टांत और सोने का दृष्टांत तीन दृष्टांत दिया इसको पुष्टि करने के लिए देखो जो औजार औजार जो हम बोलते हैं चाहे वास्तव तो में लोहा होता है जिसको हम औजार कहते हैं जो जो छुरी चाकू तलवार जो भी बोलते दो हैं वो लोहा होता है वो जो छुरी चाकू बनने की पूर्वावस्था उसकी लोहा है यही है थोड़ी देर वो छुरी चाकू के आकार में देखता है किन्तु बुद्धिमान के दृष्टि में लोहा होता है अविवेकी लोग उसको चुरी चाकू आदि बोलते हैं तो लोहा है तो लोहा का कार्य लोहा का कार्य जो औजार आदि जिसको बोलते हैं वो तो लोहा से अतिरिक्त तो नहीं होता है लोहा ही है वो लोहा रूप से देखना माना कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त तो नहीं होता इसी प्रकार मिट्टी में हम घटादि बुद्धि कर जाते हैं सराई बोलते हैं पराई बोलते हैं घट बोलते हैं अमु बोलते हाई है मिट्टी वो हाँ हाई मिट्टी तो विचारक की दृष्टि मिट्टी बताती है और अंधविश्वास दृष्टि घटा दी बोलती है दृष्टांत दिया और जितने भी जेवर होते हैं जेवर जितने होते हैं वो तो सोने से बनते हैं अगर सोने का विज्ञान है जानता हो व्यक्ति कोई भी जेवर को जान लेगा और एक एक जेवर को जानने की चेष्टा करेगा संभव नहीं है भारत में जेवर अलग आकार के होते हैं नाम अलग अलग होते हैं अमेरिका में अलग प्रकार के आकार के जेवर बनते हैं नाम अलग अलग होते हैं जेवरों को जानना हो संभव नहीं किंतु सोने के ज्ञान से सारे जेवर का ज्ञान होगा अगर सोने को ठीक पहचाना होगा कहीं भी व्यक्ति पहुंचेगा जो भी जेवर दिखाई दे सोना हाँ है करके पहचान लेगा एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रक्रिया चलाई वहां तो चलते चलते फिर उसी सत् पदार्थ जो सृष्टि के पहले सदैव सूम्य आशित होता उसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि उत्पत्ति माने न होता हुआ भाषण विवर्तवाद नहीं जैसे रजू में सर्प की उत्पत्ति सर्प बनता ही नहीं अज्ञान काल में भाषता है ऐसा को लेकर के जगत की उत्पत्ति बताई और अंत में जाकर के कहा सत्यम सा आत्मा तत्त्वमशी, ऐसा वाक्य आता है वहाँ वही जो सत शब्द से कहा था वही सत्य पदार्थ है और वही तुम्हारी आत्मा ये नहीं की सत्य अलग है मैं अलग हूँ ऐसा नहीं छान लोक छठा दिया कैसा आया और तुम वही ऐसा वाक्य आता है उसी को लेकर के यहाँ समझना ब्रह्म भाव में अपने को समझना कहते हैं मृत कार्यम सकलम घटादी सततम मृन्मात्रित मिट्टी का कार्य जितने भी घट पटा दी जो भी जो भी जितने भी बर्तन बनते हैं है मिट्टी का कार्य हो मिट्टी से जितने भी बर्तन बनाएंगे नाम अलग अलग रखेंगे आप आकार उनके अलग होंगे वो जो नाम रूप हटा करके देखेंगे तो क्या मिलेगा मिट्टी मिलेगी तो मृत कार्यम सकलम घटादी सततम निरंतर जितने भी घटादी सारा जितने भी मिट्टी संबंधी जो कार्य होते हैं मात्र मेवा मिट्टी मात्र ही कहा जाता है उसको को ऐसे आया बाचारम मणम विकारो नाम सत्यम मिट्टी का कार्य जितने भी होता है वो मिट्टी रूप से ही कहा है उसको विचार दृष्टि तो मिट्टी बोलेगी विचार दृष्टि मिट्टी ही बोलती है उसको ऐसा तदवत जैसे ये दृष्टांत तो हो गया उसी प्रकार सत जनितम सदात्म सत से उत्पन्न जितने भी जगत है क्योंकि सृष्टि के पहले सदैव सौम्य आशीत के आधार पर सत एक तत्व होता है तो उससे उत्पन्न माने विवर्त जो उत्पन्न जगत है सदात्म ही है जगत जैसे मिट्टी का कार्य मिट्टी ही है वैसे सत का कार्य सती होता है मान कारण रूप से सत है सनमात्र अखिलम अखिलम जगत सनमात्र एवं संपूर्ण जगत ही है जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है ऐसा यस्मात नास्ती सतह परम किम तत्व देखो विवर्तवाद में क्या होता जिसमें आप कल्पना करते हैं एक वस्तु होता है जैसे सर्प की कल्पना करते हैं, इसमें वस्तु क्या होता है रज्जू होती और हो। सर्प नहीं होता अधिष्ठान से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं होता विवर्धवाद की स्थिति है भाषणा एक अलग है भाषता हाँ। है किंतु वस्तु नहीं यस्ति सत पर कि जिसे श्रेष्ठ कोई पदार्थ नहीं है वो वह सत्थ्यम स आत्मा स्वयं वही सत्य पदार्थ है वही आत्मा तस्मा तत्वसी प्रशांत ममलम ब्रह्म दरम का जिष्ये तुम तत्वसी प्रशांत ममलम तुम तो वही हो कैसे प्रशांत हो अमल हो ब्रह्म अद्व परम ब्रह्म ऐसी बोलती है उसके आधार पर अपने को बांधना ये कहा आये कहते हैं महाराज ये फिर ये जगत यदि नहीं है तो दिखता क्यों है कहते हैं स्वप्न में होता नहीं जैसा दिखता हुई यहां भी है वैसे यहाँ भी वैसे ही है कृष्णांत से समझाते हैं निद्रा कल्पित दे सकाल विषय ज्ञात्रादि सर्व यथा मिथ्या तदवधिहा जागृति जगत् स्वाज्ञान कार्यदेविद् शरीरक्राण्माद्यस तस्वी प्रशा ब्रह्म दय यद कल्पित देश काल विषय ज्ञात्र मिथ्या तदि जाति जगत् स्वाज्ञान कार्यदेमद् शरीर करण प्राणप्यसत तस्मा तत्वसी प्रशांत ममलम ब्रह्मा द्वयम ये दृष्टान्त देते हैं स्वप्न में जो आप देखते हैं उसका कारण है निद्रा निद्रा के कारण आप सो गए हैं निद्रा में हैं उस निद्रा दोष के कारण वहां देश काल विषय आदि ज्ञाता आदि की कल्पना होती है कल्पना होती है आप सोचते हैं मैं अमुक जगह में पहुंचा पहुंचते नहीं केवल यहाँ कल्पना होती है स्वप्न में निद्रा के द्वारा कल्पित जो निद्रा आदमी दोष के कारण कल्पित देश आप उत्तरकाशी में सोए हुए होते हैं आपके मन कहता है मैं बम्बई में हूँ वहां के दृश्य देखते हैं आप माने वहां बंबई तक आप जाते नहीं कल्पना होती है मन देश काल की कल्पना देश काल और विषय तत्त विषयों की कल्पना और ज्ञाता ज्ञान ज्ञान आदि की कल्पना जैसे होती है वहाँ जैसे यहां व्यवहार वैसे स्वप्न में व्यवहार होता है सब कल्पना है वो तो सर्वम यथा सब के सब जैसे वो कल्पना मान रहे व्यवहार स्वप्नि व्यवहार कल्पना ये तो मान्यता है सब की है उसको सब कोई नहीं कहता वहा जिस देश में आप पहुंचते हैं वो देश भी कल्पित जिस काल में आप होते हैं वो काल भी कल्पित मानते हैं और जो वस्तु का जिस वस्तु का दर्शन आदि होता है वो भी कल्पित देखने वाला व्यक्ति जो खड़ा होगा एक वो भी कल्पित सब कलिप्त मानते हैं ये तो निर्विवाद है जैसा ये कल्पित है स्वप्नि पदार्थ ज्ञाता आदि ज्ञाता ज्ञान ज्ञान जो त्रिपुटी वहां भी भाजते है ना जैसे जागृत में है वैसे स्वप्न में त्रिपुटी होते हैं एक जानने वाला होता है वहां एक जानने का विषय होता है जानना रूप ज्ञान होता है जैसा यहाँ वैसे आदि व्यवहार बराबर है यहां वहां किंतु सर्वम यथा मिथ्या किंतु सबके सब वहां मिथ्या हो जाता है जब आप जगते हैं तो नौ उस देश को सत्य मानते हैं स्वप्न में जिस देश में पहुंचे थे चाहे हिमालय में पहुंचे हो चाहे समुद्र में पहुंचे हो कहीं भी पहुंचे होंगे पहुंचना माने कल्पना होती है यही उसको मिथ्या मानते हैं झूठा दर्शन हो गया बोलते हैं उस काल को भी कल्पित मानते हैं उन विषयों का जो जिस विषयों का अनुभव कर रहे थे आप उनको कल्पित मानते हैं मिथ्या मानते हैं सत्य नहीं मानते जगने पर वो शरीर जो ज्ञाता आदि बने थे वो भी कल्पित हो जाते हैं जगने पर होते हैं जैसा होता है यहाँ से भी जब जगोगे भी ये भी मिथ्या सिद्ध होगा अभी जगे है ये बोलना चाहते हैं तदवत इसको भी वैसे मिथ्या समझना स्वप्नि व्यवहार को मिथ्या तो बहुत सरल है होता है मिथ्या बुद्धि आ जाती है इसको भी तदवत उसी प्रकार क्या मानना यहाँ भी माने जागृति इस जागृत में भी इस जागृत अवस्था में भी जगत जो जागृत में जगत भाष रहा है आपको स्वप्न में भी भाष रहा था उसको तो असद करके मान गए मिथ्या करके मान्यता मान बनाई हुई है यहाँ को भी ऐसा ही समझ उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है ये कहाँ लंबा है, कहां लंबा है तो कुछ नहीं आज तो वाला तो जागृत यहीं समाप्त है अभी दो घंटे के बाद में स्वप्न में जाए तो गायब कहा लंबा रहा हा? वो भी तो लंबा दिखाई देता है वो भी ऐसे होता है वहाँ भी एक क्षण में आपको लगता है बच्चा पैदा हुआ फिर जवान हो गया बूढ़ा हो गया सारा कार्य हो गया ऐसा लगता है जागते हैं तो घड़ी में देखते हैं एक घंटा पहले सोए थे अभी एक घंटा वहां तो बहुत जल्दी होता है ऐसा ही है तो वहां जैसे कल्पना है करके आपके मन मान्यता बनाए रखा है स्वप्न के विषय को कोई शक्ति नहीं समझता ठीक इसी प्रकार यहाँ भी तद्वत यहाँ भी जागृति जगत स्व अज्ञान कार्यत्व वहां निद्रा के कारण दृश्य हुआ यहाँ अपने अज्ञान के कारण ये हुआ है सो अज्ञान कार्यत्व अपना अज्ञान होता है अपना ज्ञान होता ही दी अधिष्ठान अपने में कल्पित है अज्ञान के कारण जैसे रज्जु के अज्ञान पैदा कर देता है सर्प को अगर रज्जु का ज्ञान हो तो सर्प पैदा नहीं होगा वहां आपके दृष्टि रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प दिखने लगा आपको भाषने लगा वैसे अभी अपना जो अज्ञान है स्वयं का ज्ञान नहीं है ज्ञान नहीं है आपको स्वयं का इसलिए आपको जगत रूप में दिखने लगता है माने अज्ञान का दो अंश काम करता है आवरण अंश और विक्षेप अंश आवरण अंश पहले ढक देगा ढक गया आत्मा क्या है कैसा है अता पता नहीं है एक अंश ने काम किया और दूसरा विक्षेप अंश रूपांतर में दिखाई देता है था सच्चिदानंद आत्मा किन्तु वो विक्षेप शक्ति ने क्या कर दिया मनुष्याकार में ला दिया अभी मनुष्य हूं ये भावना आ गई जैसे रज्जु में दो अज्ञान की दो शक्ति काम करती है आवरण शक्ति पहले रज्जू को ढक देगी अब रज्जु का ज्ञान नहीं होगा रज्जु ढक गई तो रज्जु का कह कहां जानना आवरण शक्ति ने काम किया उसके बाद उस रज्जु को रूपांतर में परिणत कर देती है दूसरी शक्ति विक्षेप शक्ति सर्व रूप में परिणत आपको मिलेगा क्या सर्व रूप में मिलता है वो आई सर्प है सर्प है चिल्लाते हैं आप। ऐसा। वैसे यहाँ भी ये कहा जैसे स्वप्न के पदार्थ में आपको कोई विवाद नहीं है है वैसे भी। यहाँ भी तदव जागृति इस जागृत अवस्था में भी जगत स्व कार्यत्वतः अपने अज्ञान के कार्य होने के कारण मिथ्या है यमाद एवं इदम ये जो जगत ऐसा है मिथ्या है इसलिए शरीर प्राण आदि प्राण हम आदि जैसे बाह्य विषय असत वैसे जो शरीर है इंद्रियां है प्राण है जहां आपकी अहम बुद्धि होती है कभी स्थूल शरीर में कभी सूक्ष्म शरीर में शरीर कर्ण शब्द से लेना इंद्रियां और प्राण है अहंकार आदि भी अशत सब भी असत तस्मात इसलिए अब ये सारे असत करके विचार से हटाओगे सारे को विचार से हटा दोगे तो क्या बचोगे हटाने वाला बचेगा कौन बचेगा हटाने वाला बचेगा ये नहीं ये नहीं ये नहीं जो हटाने वाला होगा वो एक बचेगा कोई तुम्हारा स्वरूप होता है तस्मात इसी कारण से तत्म तुम तो परमात्मा ही उस काल में इस मनुष्य आकार में नहीं मिलेंगे आप इसको हटाएंगे तो अभी तो इसमें चिपट करके बैठे हैं अध्यास है अगर ये विचार से इसको ये तो आपको सच्चिदा मंदन आत्मा में रहना होगा तत्म असी प्रशांत ममलम तुम शांत हो विक्षेप्त तो शरीर में होने के कारण है मल रही तो ब्रह्मा द्वयम यम जो परम ब्रह्म है वही तुम हो ऐसा श्रुति बोलती है इस प्रकार से अपने मन में भाव लाए ऐसा कहा समय हो गया है